परमार्थ तत्व स्तुति अर्थम नमस्कार शास्त्र समाप्ति करने से पूर्व पूर्व उस पर तो नमस्कार कौन करेगा अरे नमस्कार कोई परमार्थ परमार्थत्व तो मुझसे अलग है क्या ये मेरे अपने स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु होता परमार्थ तत्व वो नमस्कार है वो मैं नमस्कार कूँ और मेरे घर नमस्कार किया जाएगा नमस्कार ये नमस्कार का नमस्कार रूपा त्रिपुटी तभी हो सकता है जब मुझसे बिल कोई परमार्थ तो होता इन वास्तव तो में मेरे सेमार्थ तो ही नहीं है तो नमस्कार किसके लिए करोगे अब इसलिए कहे जान करके भाषा परिकल्पित केवल भेद को लेकर के स्तुति मात्र के लिए हम उसे नमस्कार का व्यवहार यहाँ करने जा रहे है दुर्दर्शन मध साम्यम विशारदम बुद्धवात्पद मना नमस्कुर्मो यथा बलम नमस्को यथा बलम कर जान करके कर यथा बलम बलम अन्य बलम अनक्रम्य जी यथा बलम हम हम नमस्कुरो यथाशक्ति हम उसका नमस्कार करते हैं कर्म वशात विद्यमान है शरीर इस शरीर के माध्यम से होता व्यावहारिक जब बाधा सामना अधिकरण के माध्यम से था सामर्थम हम नमस्कारात्मक का संपादन कर करेगा कैसे जानकर किस तत्व को जानकर कर रहे हो आप कि दुर्दर्शम अति दुर्दर्शम नहीं दुर्दर्शन वा अत्यंत दुर्विज्ञा तत्व को भी अत्यंत गंभीरम च अत्यंत गंभीर है अत्यंत रहस्यपूर्ण अजम वो अज अज है साम्यम निर्विशिष्ट स्वरूप है विशारद मन विशुद्ध है और अन भेद रहित तो पद है पदम ऐसे पद को बुद्धवान यथावत करके यथा बलम नमस्क हम उनको नमस्कार करते हैं को नमस्कार अविद्या मात्र को लेकर के किया जा सकता है दुर्दर्शन दुख के दर्शन अश्यति दूरदर्शन बहुत ही अनेक जन्म सं सिद्धा वाली बात है बहुत जन्मों से प्रयास लगा लगा लगा रहा तब जाके अंत में जाकर के की स्थिति हुई कि वह जान पाया है इसलिए कहते कि भाई देखो दुख के न दर्शन अस्व दुख रूप से अत्यंत प्रयास के द्वारा ही जाकर के इसका जो है ना दर्शन होता है अनुभूति होती है अस्तनाश चतुष्कोटि वर्जित ध्रविज्ञ मित्र अस्थिकोटि भी नहीं है नास्तिकोटि भी नहीं है अस्तनास्तिकोटि भी, भी नहीं हो सकता नास्त नास्ती कोटि भी नहीं हो सकता और कोई पंचम परिकल्पना करोगे तो असंभव है इसे किसी भी कोटि के द्वारा वह ग्राह्य न होने के नाते दृश्य ना होने, होने के नाते वह अत्यंत दुर्विज्ञ है स्वरूप है। अतएव अति गंभीर जिसलिए वह दुर्विज्ञ है इसलिए वह अत्यंत गंभीर है दुष्प्रवेशम महासमुंद अकृत प्रज्ञ ही के द्वारा नहीं शुद्ध किया है अंत करण उनके द्वारा दुष्प्रवेश महासमुद्र के समान अत्यंत गंभीर है तैरना आसान नहीं है समुद्र में बहुत कठिन काम और उसे नीचे तल तक जाओ वहां से जो है विद्यमान हीरा आदि उठा उठाकर लाओ इतना आसान नहीं उसके कितने साधन बनाए गए आजकल आधुनिक जमाने में डाइवर्स बोलते हैं डाइवर्स डी आर वी आर तो डाइव करके जाने वाले उसके लिए भी बहुत सारी चीज उसके अंदर हो जाता है उसके पाइप लगी हुई रहती है ऊपर से मैसेज मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है सब तब तो जाके वहाँ तक तो पहुंच पा आसान थोड़ी है काम वह अपने आप हो जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है नशा जैसे हो जाता है भरोसा होने लग जाएगा वहाँ जाते जाते गड़बड़ाते चेतन जैसे नीचे नीचे जाओ वैसे वो खतरा है इसलिए कहते अति गंभीर के महासमुद्रवत दृष्टान्त बना दिया अकृत प्रज्ञ दुष्प्रवेश कृत प्रज्ञ तो आना से ही चला जाएगा अकृत प्रज्ञ के लिए परेशानी जैसे वहां पर भी संसाधन युक्त है वो अनायास जा रहा तो से परेशानी हो जो संसाधन से संपन्न व्यक्ति है वो तो अनायास जा रहा है वो सब काम करके आ रहा है नीचे फोटो वाटो खींच के आ सब कुछ करके आ जाता है लेकिन जिस साधन सा, नहीं है साधन संपन्न नहीं है वो व्यक्ति जितना गोता खा उल्टा मर जाएगा कुछ नहीं हासिल होने वाला इसी तरह से यहाँ पर भी कहते ही महासुष्प्रवेश असंस्कृत मधि अगृत वृ जिसने अपरांत कर्ण को संस्कारित नहीं किया है ऐसे लोगों के द्वारा अजमन साम्य विशार्द अजमसा विशार अर्थ नहीं कर रहे क्योंकि कहीं बार इस शब्दों का अर्थ कह चुके हैं इतने शब्दार्थों में नहीं जा रहे एक पदम अना इस प्रकार का जो पद है ना वो अना रूप पद है भेद रही पद है अभेद रूप है अद्वैत रूप है अनात्म नारा वर्जितम उसे बुधवा अवगम्य उसे अनुभव करके तद भूता संतो तत्वरूप ऐसी अभिन्नता हुआ अभी नमस्कार महत्व पद आय तारद के लिए हमारा नमस्कार अतः व्यवहार्यम व्यवहार गोचरता आद्य आगे यद्य अव्यवहारी हो जाता है फिर भी व्यवहार का विषय के रूपेण करके यथा बलम आदम करमस्कर नमस्कृत्व नमस्कार करते हैं कम जनगम प्राप्त योगा अगति चति मापदेक विविध विषय धर्म ग्राही मुक्म प्रणत भयंद्री ब्रह्मी दादा गुरु की ही पव चिन्हों पर चलते हुए शंकराचार्य जी भी उस परार्थ तत्व जो इस महडुकी के द्वारा और कार्यकाल प्रतिपाय तत्व है उसको व्यवहारिकी जो है व्यवहार के विषय बना करके जबरदस्ती उसको प्रणाम किया जा रहा है यद्यपि स्वाभिन्न है स्विन्न वस्तु में एक में मध्य में प्रणम्य प्रणाम भाव हो नहीं सकता लेकिन व्यवहार मात्र के लिए व्यवहार को आरोप करके प्रणाम किया जाता है तो जा योगम ऐश्वरीय जो उसी आत्मा का अपना क्या है शक्ति रूपा माया अज्ञान उसी के वैभव से उसके योग से मैंने अनादिजाप संबंध से अनादि का चला हुआ जैसे ज्ञान होता है खत्म तो हो जाता है अनादिता संबंध से वो क्या कर रहा है समझ जगत को कार्य है। कार्य रूपेण जन्म संबंध को प्राप्त हुए के समान प्रतीत होता है इसलिए उसको जगत का कारण करके लोग कहते हैं अजम अपि, जन योगम ऐश्वर्य प्रापक अपने माया का योग से अज होता हुआ भी अपनी जन योगम ईवा जन्म आदि क्ष प्रकार के विकारों के साथ भाव विकारों को प्राप्त हुए के समान हो गया है अगति जगति अगति जगत मृदी सूत्रा शरीर ज्ञात है ब्रह्म है गति के भाव वाला है यदि भी जगत का कारण रूपता है फिर भी वह ब्रह्म कैसा है कूट विभु होने के नाते उसके अंदर गति तो हो नहीं सकती लेकिन गति नहीं होता अभी अगति वाला होते हुए भी गतिमत्ता प्राप्त पुनः ऐश्वर्य उसको लगा माया के कारण से ही अगति स्वरूप भ्रम में भी का भान होने लग गया बादरी अपने व्यास अपने सूत्रों में स्पष्ट लिखे कार्यंत बदरस गति उपत्त्य है सघन उपन्न हो सकता है कोई आपत्ति नहीं है माया के तरह आरोपित होकर सब कुछ संभव है यद्यपि ब्रह्म वसुत समस्त धर्म से रहित है ना रहते एक रस है फिर भी एकम अपिसनेकम एक होता हुआ भी माया योगा देवा अनेकम यतीतम अनेक के समान प्रतीत हो जाता है किन के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कौन प्रतीत हो रहा है ऐसा ये तो बता नहीं रहे अभी तक इतना कह दिया आज होता हुआ जन योग हो गया है अगत योग हो गया एक होता हुआ अनेक हो गया है अपने ऐश्वर्य योग से कौन हुआ है और किन के लिए हुआ ये तो नहीं बताया पहले किन के लिए हुआ बता रहे है? विध विषय धर्मग्राही मुद्दे क्षण प्रती जो विविध विषय धर्मग्राही विविध प्रकार के किनके सेवा तत्पास् विविधता सेशिष्टो कर जो विषय धर्म है घटपटादी और तदर्मा तो रूपी जो धर्म है धर्मे घटपटादी शब्द तहित उसमें आसक्त होते हुए जो है न मुग्धम विवेक आविर विवेक विकला, ये विकलम ई क्षण विवेक से रहित तो दृष्टि है जिनका ईक्षण ये शाम अंतकरण है ईक्षण से दृष्टि का कह अंतकरण है जिनका जिनके अंतकरण में मायाजन्य मोह विराजमान है जिसके से उनके अंदर विवेक नहीं है आते वे मुग्ध करने वाले हैं मुग्ध क्यों हो गए वे लोग क्योंकि उन लोगों ने विषय धर्मो को ग्रहण करना आरंभ कर लिया विषय धर्मों को उन्हें ग्रहण करने वाले हो गए अपने आप को हम सब विषय को ग्रहण करने वाले मान रहे घट को जानने वाला हूं मैं घट को देखने वाला हूं मैं घट ज्ञानवान हम अहम करता इदम अस्तु अस्थि इत्यादि रूप में व्यवहार कर रहा यही ग्रहण करना विषय धर्मो को ग्रहण करने वाला ग्राही अतमुग्ध अंत करण वाला है ऐसे लोगों के प्रति अजमप जन योग्रा इन कौन बात किया ब्रह्मा जो ब्रह्म किस प्रकार का अज्ञानी उनके लिए हो गया है लेकिन वह ब्रह्म कैसा है वे अज्ञानी जब उस भ्रम के शरण में चले जाते हैं प्रणत भय जो उनके शरण में चला जाए ये जा व्यक्ति इस आत्मा का वर्णन कर लेता है उसके सामने वो आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट कर दे उसी देकर प्रणत भयंत्री जो शरणागत है उनका जो भयरूपी द्वैत को नाश कर देने वाला जो ब्रह्म है वह ब्रह्म एक हो तव्य ने अज्ञानियों के लिए जो अवशरण में आ गए हैं उनको भय को दूर करने वाला है ऐसे उस ब्रह्म को तत् न ब्रह्म के लिए मैं नमस्कार करता हूँ ये मुग्ध हो गए गए ग्रंथ प्रणयन का प्रयोजन दिखाना दिखान पड़े तो तत्व का बता दिया तत्व ऐसा है अज्ञानियों के लिए या जोता हुआ जनिभाव को प्राप्त होकर समान दिखाई दे रहा है और अज्ञानी के लिए वह अगतिमान होते गतिमान के रूप में प्रतीत होता है अज्ञानियों हो तो के लिए वह एक होतेत होता है और जो इसका क्षण में चला जाए उसका भय को नाश कर देने वाला ऐसा वह ब्रह्म तत्व है लेकिन आप कहते हैं कि ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रतिशत पूर्वक परम गुरु आगम शास्त्र से व्याख्या प्रणमति आप कहते है भय ग्रंथ प्रणयन का प्रयोजन भी बताना है परम गुरु जो इस आगम शास्त्र का व्याख्यान किए हैं, इसका जो पढ़ेता है उनको भी नमस्कार करनी चाहिए इसलिए तत्व को नमस्कार के बाद गुरु को नमस्कार करते हैं। क्या वैशाखे जल निधे वेद नाम भूतान्यालोक्य मगनान्य वृद्ध जन घोरे समुद्रे कारुण्य धार अमृत मिधम अमर ईर दुर्लभम यत्तम पूज्यम पुछा परम गुरु अमुम पाद तो संसार समुद्र कैसा है वो वर्णन करेंगे जिससे उद्धार करने के लिए करुणा में गौड़ आचार्य परम गुरु ने एक दर से संसार भी समुद्र में विद्यमान वेद रूपी मथुरी से मंथन करके यह ज्ञान रूपी अमृत को निकाल के आपको दिए हैं जिसका पान करने से जो की देवताओं को अनायास ही लभ्य हो गया भगवान ने सीधा उनको दे दिया अमृत और मनुष्यों को जो अलप्य था अमृत वो अमृत कैसा था सापेक्षिक नित्यत्व प्रदान करने वाला लेकिन उस अमृत की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट अमृत है ये जो निरपेक्ष नित्यत्व को प्रदान करने वाला अभय को प्रदान करने वाला है दिव्यामृत को गौड़ पदाचर्य निचोड़ करके आपको दे रहे हैं इसलिए ऐसा परम गुरु को हमारा प्रणाम है कहते हैं कहते है, काते है कैसा है यह संसार सागर उससे पहले प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिपित जल निधिर वेद नाम प्रज्ञा स्थम प्रज्ञा वैशाराध्य करुणा का कारण क्या है पहले कारण को बता रहे हैं। प्रज्ञा वैशारदी से वैशाख मेध मेधा सहिता प्रज्ञा एव वैशाख एवंख मेधा शक्ति से युक्त जो प्रज्ञा रूपी मंथ को लिया उन्होंने भी मेधा सहिता मैने त्यक्त विशेषांश मेधा शब्द यह धारणा धारणाशक्ति तत्सिता प्रज्ञा प्रतिभाशाली भाव तो बुद्धि कई बार तीक्ष होता है बहुत तेज होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ भी टिकता टिका धारणा नहीं उसके अंदर नहीं धारा शक्ति नहीं होती प्रज्ञा शक्ति है लेकिन धारणा शक्ति नहीं इसलिए बुद्धि की सप्त शक्ति समस्त प्राप्ति हो एक के अंदर है, बहुत कठिन काम कई स्पूर्ति शक्ति में है तो भाई उनकी स्मृति शक्ति ठीक नहीं होती स्मृति शक्ति ठीक है प्रज्ञा शक्ति ठीक है ये सब ठीक है तो प्रतिभा नहीं ज्ञान के लिए प्रतिभा चाहिए प्रतिभा शक्ति कुंती रहती है एक नेक शक्ति को भगवान जो है नाजा करके रख देते तो आदमी इसीलिए परेशान रहता है तो कर्मवशात ऐसे होता है इसे नहीं है कि भाई भगवान ने जान के कर दिया हो जी ब्रह्मा जी ने जान के जो बाहर कर दिया है आपको है तर कह दिया है वो तो उन्होंने तो कर ही दिया वो भी आपके कर्म के वजह से किया ये तो है नहीं कि नही निर्निमित कर दे फिर तो देखो ने दोष आ जाएगा उसके अंदर इसलिए वो निर्निमितक वो भी नहीं कर सकता है तो कहने के लिए कह दे उसने कर दिया आपके बाहर उसके कारण से हुए हैं बाहर तो प्रज्ञारूपी वैशाख अर्थ प्रज्ञा कैसी प्रज्ञा धारणा शक्ति युक्त जो प्रज्ञा तारी प्रज्ञा में प्रतिभाशाली से जो शक्ति बुद्धि बुद्धि से युक्त जो प्रज्ञा होती है, वही मंथ ही व मन था तारस बुद्धि ही मंथ के समान मंथ को कहा डाला आपने वेद क्षुभित जल निधे डाल दिया वेदम ने क्षेपणम उसको आपने डाल दिया फेंक दिया वेधनम ने क्षेपणम उसको फेंक दिया जैसा दही का बीच में मछली को डालना पड़ेगा ना ऊपर पकड़ने से थोड़ा मखन निकलेगा तो उसके बीच में डालो फिर-फिर करोगे ऊपर नीचे करोगे तब तो चलेगा तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा वो तो डाला उसको विलोड तो चले नी फिर वेदनामा शुभ कर दिया अर्था विलोडन किया डाल के किसका विलोडन किया समुद्र का कौन समुद्र वेदी समुद्र का विरोधन क्या वेदी समुद्र में अपनी जो धारणा शक्ति से युक्त प्रज्ञा शक्ति रूपा बुद्धि रूपी मंथ को उन्होंने डाला डाल करके विरोधन किया जब ऐसा किया तो क्या हुआ तस्तरे उसके भीतर में अभ्यंतरे दम अमृतम उसमें से तो आगे तीसरे पद में ना इधम अमृतम बुद्ध कारुण्यात बुद्ध अंतरस्तम इधम अमृतम पुत्र धारा के साथ अनु होगा उस वेद रूपी समुद्र के भीतर में छिपा हुआ यह दिव्य अमृत को उन्होंने प्रदान किया है उद्धारा अभ्यंतरे स्थित भीतर में जो ये अमृत उसको उन्होंने उद्धार करके अपने वहाँ से निकाल के आपको दे दिया जो कि कैसा है वो अमर ईर दुर्लभ हम अमर पुरुषों के द्वारा भी अमर मई देवता लोग उनको भी ये ज्ञान रूपये अमृत दुर्लभ उनको वो अमृत वाले मिल गया भगवान ने अनायास उनको दे दिया मोहिनी वेश धारण करके पिलाते गए कुछ लोग हजरा अमरा देवा हो गए कब तक मन अंतर पर्यन बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी कुछ देवता प्रमुख अष्ट है वो सब जो है कल्प पर्यन चलेंगे उसके बाद वो भी मरेंगे वो जरूरी है नहीं उनको ज्ञान होगा लौटना पड़ सकता है देवता लोग हैं इसलिए कहते कि देखो हमारे दुर्लभम जीवों जीवंगा गौ देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है ऐसे दुर्लभ को अमृतम कारुण्यामृतम आचार्युदारिये भूत है तो कारुण्ञार भूत है तो जीवों का कल्याण करने के लिए ही करुणा जे कृपा पूर्वक जो है ना कौन किया जिसने किया या उद्धार तम पूज्य भिपूज परम गुरु जिसने इस प्रकार का उद्धारण किया मैंने उसको निकाल के दिया है उस पूज्यूज पुझ्य। के द्वारा भी अत्यंत सरो पूज्य जो परम गुरु है अमुम परम गुरुम पाद पाते उनको साधारण प्रणाम नहीं करता श्री साष्टांग प्रणाम नहीं करता हूँ लेकिन तीन जीवों पर आप कृपा कर क्या क्या जरूरत है जीव पर कृपा करने क्या जीव की हालत खराब हो रखा है क्या कहते क्या, क्या? खराबी के बारे में पूछोगे बहुत ही खराब भूतान्यलोक मगनानी अवृद्धन ग्राह घोरे समुद्रे क्यों इन जीवों पर भूतों पर कृपा कर रहे क्यों ये सारे भूत जो है ना अविद्यामय संसार समुद्र डूबे पड़े इसे उन्हें विध रूपी से ज्ञान का मंथन करके निकाला और इन्होंने ये क्यूँ क्यूँ ये कहा डूबे हुए ये भी समुद्र में डूबे हैं लेकिन वेद भी समुद्र में नहीं है यह संसार भी समुद्र में हैं, और संसार भी समुद्र कैसा है उसके वर्णन करने के लिए भूतानी आलोक्य कारुण्धार के साथ ऐसे भूतों का उन्होंने देखा तो बड़ी कृपा हुई दया आई उनके हृदय में करुणा उभर आया तो उन्होंने ज्ञान रूपी अमृत को निकाला भूतानी आलोग्य की दृष्य भूतानी की अवृत घराह हो रे समुद्र मगनानी ऐसे भूतों को देख कर के उनको बड़ी करुणा आई तो उन्होंने उद्धार किया था वह संसार भी समुद्र कैसा है उसका भी वर्णन कर रहे हैं देखो कहते अविरतम योयम एम समुद्र भाई तुरु ये संसार भी समुद्र कैसा है अपार संसार समुद्र मध्य इसलिए कहते हो ऐसा है संसार पार कोई आर अपार कोई पता नहीं चलता मैं पर कौन जानता है जहाँ जाओगे वही संसार जहाँ जाओ वही संसार, संसार दिखाई देगा मैं कहानी जहाँ भी जाओगे वही माया पहले से तैयार है एक संसार लेके खड़ी है फिर कहीं भी जाओ इस संसार के अंदर घूमते रहोगे ब्रह्म ज्ञान तो कहीं नहीं दिखाईगा इन माया तो सब चीज जरूर मिल जाएगी आपसे पहले तैयार है वो आपकी सेवा में हाजिर कहीं भी जाएंगे छोड़ेगी नहीं वो क्योंकि उसको भी डर है कहीं ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए मैं मिथ्या कर देगा तो इसलिए वो तो चाहती आपकी खूब सेवा करती रहेगी आपको ब्रह्म ज्ञान होने नहीं देगी अवसर ही नहीं देगी आप अवसर मिलेगा तब ना नीगे और पहले से ऐसे बड़ा चले आते हैं। नहीं। रहते। ऐसा ऐसा देखा कि महात्मा मा। यही से जाता था जैसा हमने कैलाश में लोराते थे लघु लो पढ़ते थे उस समय आदरण थे बिल्कुल ही तो वो रंग धड़ंग बिल्कुल घंटी बजाते हुए चल रहा ऊपर करे हुए किसी को देख नहीं रहा किसे बात क्या करना है कोई सवार नहीं कोई उसको देखे नहीं रोके नहीं टोक नहीं बस जबरदस्त था तो हमने जान करके उसको दूर से देखा हमने कई अच्छा कोई बात नहीं किसी ऊंट को पकड़ना पड़ेगा नहीं तो गड़ा जाएगा तो जा करके ऊँधिया आ जाएगी तो मुश्किल पड़ेगा ना तो फिर गया, गया सामने उसको रोका उसको हाथ से पर महाराज थोड़ा नीचे दिखा पीजिये ना तो फिर रुक इसीलिए मैंने चलो मेरे बोला नहीं वो आ गया बिठाया तो देखिए मैंने कहा कि दुनिया में सांड भी इस से नहीं चलती जैसे आप चलते सड़ भी तो आगे देख के चलती है नही चलती है तुम तो आकाश देख के चले जा रहे हो क्या है नहीं मारे लोग देखेंगे तो बुरा मानेंगे हम लग्न में जा रहे हैं तुम्हारा क्या मतलब सुखदेव नंगे दौड़ रहे थे कौन देखा खराब लगा क्या वर्णन आरोप सारे चार बार लड़कियां भी नंगे नहा रही थी जो सुखदेव गए कोई तो फर्क नहीं पड़ा ब्यास जी आया तो सब ढकने लग गई तुमको सब ढकेगी मैंने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो तुमको देख के समझ लेंगे आ, इसका इंद्र गड़बड़ है भले नंगा जा रहा तो नाटक मत करो। साधु बनना है तुम ना इसलिए तो निकले हो तो साधु बन जाओ उसके लिए सब थोड़ी जरूरत है सब तो भीतर से होता है बाहर से नहीं होता है बहुत समझाया वो मान नहीं रहा था हमने कहा चलो छोटे महाराज देखो महाराज जी ने इतना महादेव महादेव होना है ना तो नग्न देव नहीं होना महादेव होने के लिए नग्न देव होने की जरूरत नहीं है इतना कुछ नहीं बोल बस इतनी शक्ति थी उनकी उसका मौन हो गया मैंने कहा चलो हो गया उपदेश मिल गया तेरे चलो बाहर आ जाओ सड़क में मेरे कमरे से उस भार जाओ और जो करने कर। तो पैर पकड़ ले रहे हैं मेरे पैर क्या पकड़ रहा है भाई तो रहे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं तुम भी लोग मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कर पा चाहते मैंने के कपड़ा दिया लंगोटी वगैरह दिया कपड़ा मैं पूरी जी के पास ले गया कमरा के बाद लेकिन ठाक है मैंने ऊंट को नहीं पकड़ता घर उठा जाते आगे जाते ये समस्या होता है यहाँ पर संसार समुद्र ऐसी विचित्र माया है कि आपको बस हवा में उड़ा देते बिल्कुल आप जैसे कोई विरक्त नहीं आप जैसे कोई जो है विवेक ही नहीं ऐसा अपने आप में इतने अहंकार हो जाते वैराग्य का विवेक का कि आप सारा संसार देता है लेकिन ऐसा नहीं वो माया का जाल है वास्तविक होने नहीं देता है इसको कहते हैं यहाँ पर उन्होंने की डूबे हुए किसमें ऐसे संसार है अपार संसार है अविरतः मानव संसार इसका कोई कहीं अंत विराम विश्राम कुछ नहीं है संतत निरंतर चलता होगा जन मैंने विग्रह भेद ग्रहणानी सदा क्या है? मैं हूँ वो अलग है अर्थात द्वैत को ग्रहण कराते हैं द्वैत को ही सदा सदा ग्रहण तानी ग्रह वे क्या हैं ग्रह के समान ग्रह है मगर मच्छ जो की घोरे क्रूरे भयंकरे समुद्र मगनानी भग्न संकल्पानी इनमें डूबे हुए कैसे डूबे हुए जिनका कोई संकल्प भी पूरा सिद्ध नहीं हो रहा है भग्न संकल्प आये होकर के वास्तविक आवश्यक भौतिक सुख को भी समय प्रकार से प्राप्त करने में अक्षम हो करके, अत्यंत दीन एवं दुखी वा में युक्त भूतानी उपलब्ध कारुण्यम आचार्य से प्रादुरासित करुणा जो है आचार्य के हृदय में प्रादुर्भूत हो गया इसलिए उस कारुण्यता के कारण से ही इस वेद रूपी समुद्र को विलोड़न करके अपनी अपनी प्रज्ञा शक्ति से यह दिव्य ज्ञान रूपी अमृत को प्रस्तुत किया है जिससे सभी लोग अजर अमर हो सकते हैं अभय पद को प्राप्त लोक भाषा प्रतिम अगमस्वा मोहांधकार मज्जोन्म्जच्च घोरे हिगृत उपजनो दनतीसने मे यद आश्रिता श्रुतिशुम विनय प्राप्तिरग्राह्य मोघा तत्दौ भय विनुदर्नम से खाते है भाषा लेंगे आधी अंत में अन्वय करने तत्पाद पावनी नमस्म पाद तत्पाद पहले तत्व का प्रणाम करने के बाद में दादा गुरु परम गुरु को प्रणाम किए और अब उस परम गुरु के द्वारा प्रगति ज्ञान रूपी अमृत को पिलाने वाले अपने गुरु को भी प्रणाम करना चाहते इसलिए गुरु को प्रणाम करने के लिए कार्य श्लोक आरंभ करते हैं। तत गुरुनाम तत्व कैसे पाद है वो चरण उनके पावन सबको पवित्र कर देने वाला है भव भय विनू इस संसार रूपी भय को नाश कर देने वाला नष्ट कर देना विशेष रूपेण, पूर्ण रूपेण नष्ट कर देने वाला ऐसे उन चरण कमलों को सर्वभावी नमस्कार तथा देवे तथा गुरु उसी का पालन कर रहे हैं करे जैसा वह देवर भी ब्रम भी तत्व का नमस्कार किया वैसे परम गुरु एवं गुरु को भी नमस्कार करते हैं सर्व भाव नमस् नमो वरी वित्रंग क्या इत्यादि व्याकरण सूत्र दिए है नीचे जिसके आधार पर यहाँ पर जो है नमस् बन गया सर्व भावीर नमस् सर्वभावी मने वांग मनोद्याणाम काया वाचा मनसा तीन ही प्रकार का प्रणाम होता है और कोई रास्ता तो है नहीं काया प्रणाम प्रणाम कर दिया ये तो सभी कर भी लेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है या नहीं और जिसके अंदर थोड़ी श्रद्धा विनय भाव है वो तो इतना कर ही लेता है जिसको अंदर वो भी कम है तो वाणी से तो सब करते हैं हमारायण महाराज काम खत्म हो गया मुझसे बोल दिया हो गया प्रणाम वाणी से तो सबसे थर्ड क्लास के लोग करते केवल लो वाणी से करना थर्ड क्लास वालों का काम है और सेवेंड क्लास जो होते हैं वो शास्त्रांग प्रणाम करना भी सीखते हैं वो जानते हैं कैसे करना विधिवत करते हैं और सर्वोत्कृष्ट जो होता है शिष्य वो मन से भी करता है हृदय से प्रणाम होता है काया वाचा तो है ही है। लेकिन मन से भी करना वो सबसे कठिन सर्वभावी काया वाचा करना बहुत आसान खूब कर चुके हैं करते रहते हैं है या नहीं? लेकिन मनसा करने के लिए इतना आसान नहीं होता है क्योंकि एक बार जिसको आपने हृदय से स्वीकार करके प्रणाम कर दिया हृदय से ना फिर समझो उद्धार हो तो हो ही गया आपका अपना भी और कभी दो उसके साथ विरोध भी नहीं हो जब तक हृदय का तार छुड़ानी गुरु के साथ तब तक तो हृदय से कोई प्रणाम किसी गुरु को कोई नहीं कर सकता हृदय से हृदय का जुड़ना यही सबसे कठिन काम इतना आसान नहीं है गुरु को प्रसन्न कर लेना या गुरु अपने हृदय में आपको स्वीकार करें और आप अपने हृदय में गुरु को स्वीकार कर ले मन बेकूप बनाते कहता रे मैं तो भगवान गुरु भगवान को सब भूल गया सबको छोड़ दिया सजा हृदय में तो गुरु को ही ध्यान करता हूँ हृदय में सदा गुरु ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता है जब संकल्प करो तो ध्यान में आ जाते हैं ये सब सीढ़िया हैं। अभी पूर्ण समर्पण नहीं है जहाँ पूर्ण समर्पण हो जाता है तभी जाकर वास्तव हृदय में बाद में हृदय में उनका चित्र दिखे न दिखे ध्यान में आवे न आवे डोरी जुड़ा हुआ है और संचालन वो कर रहा है आप नहीं कर रहे इसलिए आपके ध्यान वाले गुरु का चेहरा भी नहीं आवेगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप गुरु का ध्यान कर ही नहीं सकते ध्यान करने वाले कौन है जब आपके अपनी बुद्धि है अपना मन है अपना अहंकार है तब तक तो आप ध्यान करोगे गुरु का आपके अपने मन नहीं बुद्धि नहीं अहंकार है सब समर्पण कर दिया फिर कौन ध्यान करे किसका ध्यान करेगा आप तो वो गुरु ही आपका ड्राइवर है गुरु मन बुद्धि अहंकार जो चेहरे करा दो ध्यान, ध्यान करा सकता है चाहे दुनिया की सेवा करे तो वो करा सकता है चाहे समाज में ले जा सकता है स्वाध्याय करा सकता है वो ड्राइवर तो वो है वो जाने क्या चला रहा है क्या नहीं चला रहा आपको कोई मतलब नहीं खत्म हो जाता है वो स्थिति आना उसको यहाँ कर, करे सर्वभावी ठीक का आकार इसलिए कहते हैं वांग वहा मनोध्या दादा गुरु तो लगता है सामने जीवित तो नहीं थे इसलिए उनके फोटो साष्टांग प्रणाम भले ही हो गया होगा गुरु के रे सर्वभाव वहां पर का नहीं का पाद अंतर देखिए पाद पहा नी और सर्व भाव नितना फर्क है वहां की शारीरिक वाणी से और शरीर से प्रणाम हो गया अमन से हो नहीं सकता है उठे उनके साथ हृदय के साथ तार छोड़ने वो जीवित चाहिए ना सामने वो सामने हो उसके साथ उठेंगे बैठेंगे तब तो हृदय से आप करते आपका हृदय उनका हृदय कैसे जुड़ेगा भगवान जाने समस्या हो जाएगी ना हमरे तो के नाम पर सन्यास लेते गुरु बना लेते हैं वो अपने उस गुरु से गुरु का हृदय से कैसे तार जोड़ेगा भगवान से तार जोड़ सकता आसानी से गुरु से तार जोड़ना मुश्किल है भगवान मिल जाएगा नाम देव को क्या नहीं मिले भगवान ही तो मिले थे सब कुछ करता था भगवान मिलना आसान है भगवान से तार आसानी से जुड़ जाता है वो सगुण साकार है उसे जोड़ लोगे तो कोई कठिन नहीं है ये गुरु भवाल है निर्गुण निराकार है ना वो कितना आसानी से उसे तार जुड़ती नहीं निर्गुण निराकार का ध्यान निर्गुण निराकर स्वरूप के साथ संबंध जोड़ना अपने वैष्टि को खोना पड़ेगा उसके बिना नहीं और वृष्टिभाव में रहते हुए समस्ती ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते लेकिन वेष्टिभाव में रहते हुए गुरु को प्राप्त करना सब इसलिए यहाँ पर का तो फर्क दिखा दिया नमस् ये अंतर है जिसको ध्यान देनी चाहिए प्रविभाव नमस् नम्री भावित समझा कैसा पाद था वो तत्पादव का दिया तेसाम पादव यश्रदा नाम श्रुति सम विनय प्राप्ति रिया यमोगा जिनके चरण कमलों का आश्रित करने वाले जीवों को क्या मिलेगा श्रुति सम विनय प्राप्ति उनके सारी चीज श्रुति मणे श्रवण मन निध्यासन सहकृत श्रवण ज्ञान को श्रुति शब से कह दिया और समा नतीजा क्या है पूर्ण शांति इंद्रियों की उपरति मिलेगी तन्ने उसका नतीजा विनया पूर्ण विनय वास्तविक विनय विद्या जो विनय है प्राप्त होने वाले विनय वह विनय उसको प्राप्त होगा अवनतिर अनौधत्यम तेजाम प्राप्ति अग्रिया श्रेष्ठ प्रतिष्ठिता किम अमोघाच सफल मोह रही मोघा मोह मो वाला अमोघा मन मोह रही फल मुक्ति ही प्राप्त हो जाएगी जिनकी चरण कमल में आशक्तों को यह चीजें कैसे प्राप्त हो जाएगी क्योंकि वो अपने अंक खोल के आपको देखेंगे इन कौन सी कौन से वो देखेंगे? जब वे बाही अंकों से देखते रहते हैं इससे नहीं मिलता है इसको देखकर जो है जो घर फटा कपड़ा पहना है बढ़िया कपड़ा दे देंगे दे और क्या करेंगे इन अंकों से कृपा होगी जरूरी नहीं जब इन अंकों के माध्यम से कौन सी असली अंक का कृपा होनी चाहिए वो कद प्रज्ञालोक भाषा ये प्रज्ञा जिनकी प्रज्या रूपी जो आलोक है ये शाम प्रज्ञा आलोक तस्व भाषा जिनका प्रज्ञा पूर्वक जो थी धारणादि शक्ति से युक्त वे को ही मंथन करके आए उस ज्ञान भी अमृत को निकालने के सामर्थ्य वाला जो प्रज्ञा तारिश रूपी आलोक का प्रकाश जब पड़ता है शिष्य पर तब शिष्य होगा उस प्रकाश से यद प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहतिम अगमत प्रतिहतिम अगमत तब वह प्रतिहति को प्राप्त करता है उसका समस्त ज्ञान मोहांधकारो प्रतिहतिम अगमत शांत मोहांधकारो जो शिष्य अंत कर्ण विद्यमान महामोह वह भी विनाश को चारों तरफ पूर्ण रूपेण विनाश को प्राप्त होता है जो पहले कैसा था वो है त्रासने में लोक भाषा अंधकार प्रत्यतिम अगमन उसके साथ जैसे मेरा हुआ पहले आपने में दिखा रहे मेरे को मेरे गुरु की प्रज्ञा आलोक के अंदर प्रकाशित हो जाने के कारण से जैसे मेरा घोर अंधकार नष्ट हुआ उसी प्रकार जो जो चरण कमल को आश्रत कर जाते हैं उन सब पहले अपने में घटाया पूर्वार्ध में अपने में घटा रहे हैं और उत्तरार्ध में सर्वसामान्य में तृतीय पाद में ऐसा उस चरण को मैं प्रणाम कर दो चौथे पद में क्या मच्छ उन मच्छ घोर कैसा है ये जी कहते मैं मने मामा मेरा जो शांत उसमें जो विद्यमान मोह की व्याकुलता का कारण ही पूरा विवेक उसका भी कारण जो अनादि अज्ञान है उस अज्ञान को उन्होंने नष्ट कर दिया अपना जो प्रकाश से, से नष्ट किया क्योंकि जो असकृत उसी का विशेषण दे रहे हैं असकृत मैंने अनेक एक बार डुबकी ही लगाया संसार में कभी देवी हो नहीं बे कभी दिव्य कभी मनुष्य कभी पशु में गया कभी किस में गया से में भटका हुआ है बार लगा है लगाया ऊपर है, फिर डुबी लगा फिर ऊपर घोरे मज्जन उन मज्जन हो रहा है किसमें जिसमें जो है आश्रोद उपजन उदनवती त्रासजन हो नाना विद दे उपजन क्या है नाना प्रकार का बारंबार शरीरों के प्राप्ति रूपा जो जन्म है उसको कहते उपजना ऐसा विभिन्न प्रकार की योनियम क्या है उदन वान उदधि व उदधी, समुद्र के समान समुद्र है जो कि विभिन्न प्रकार क्या है अतित्रासने उदन वती त्रासने उदन वती त्रासने अत्यंत त्रास कर रहा है वो भयावह है चरता अत्यंत भयावा है भय रूप ही है ये घोर है ये घोरे उन मज्जत मज्जत छ मज्जत मैंने अनिव्यक्त रूपेण और अभिव्यक्त रूपेणा व्यक्त अभिव्यक्त भय रूपेणा अनर्थ कोई प्राप्त करता हुआ पड़ा हुआ में ऐसा जो मुझ पर उस प्रज्ञालोक भास का पढ़ने से मेरे अंतर्देश अंधकार प्रति अतिमत यथा तथा श्रदा नाम जिनके चरण कमल को आश्रित करने वाले समस्त लोगों का भी श्रुति अग्रिया द्वारा अमोगा सत्नी भव भय विनुद सर्वभावी नमस् ऐसे उस चरण कमलों को मैं संपूर्ण भावों से प्रणाम करता हूँ इस प्रकार से आपके मांडक के उपनिषद परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है समस्त कार्य सहित इसमें आपने ये देखा पूरे मांडक परिषद का यदि रहस्य भाषिकार ने अंत में एक ही बात पे कह दिया है यदि आप वास्तव में मांडक की कथित तत्व को अनुभव करना चाहते हैं यदि करना चाहते तो एक ही रास्ता है कि गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ श्रवण श्रुति समय प्राप्त क्रम बता दिया श्रोतम गुरु अभिगत जो कहा गया है जाने से क्यों नहीं होता समेत समित पानी होकर गया माल पानी वाला होकर मुख्य है वहां सर्वभावी शरणागत उसके बाद श्रवण होता है तो स्वधिमण नित्यास होते हुए उस व्यक्ति को सम प्राप्त होगा श्रम के आनंदर विने प्राप्त होगा तत्फलस्वूप